मिली ही स्वाधीनता का दुरुपयोग नहीं करेंगे पराधीनता पसंद नहीं करेंगे ये दो बातें स्वाधीनता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और पराधीनता पसंद नहीं करेंगे पराधीनता अगर बेपसंद हो जाए तो आदमी स्वाधीन अपने आप हो जाएगा स्वाधीनता का सत्युपयोग करे तो सत्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा दो ही सूत्र और तुम कर सकते हो स्वाधीनता का सदुपयोग करेंगे दुरुपयोग नहीं करेंगे और पराधीनता पसंद नहीं पराधीनता का पसंदगी नहीं करेंगे पराधीनता की पसंद भी नहीं और स्वाधीनता का दुरुपयोग नहीं बस ये दो चीजें आप स्वाधीन है बोलने में मीठा बोले चाहे कटु बोले मीठा बोलेंगे तो सदउपयोग है और कटु बोलेंगे तो दुरुपयोग है आप स्वाधीन है विचार करने में विषय विकार शत्रु मित्र के विचारों में भी स्वाधीन है और आत्मा परमात्मा और गुरु कृपा के विचारों में भी स्वाधीन है आप स्वाधीनता का सतुपयोग करें विचार करने में स्वतंत्र है सदुपयोग करें वाणी बोलने में स्वतंत्र है कटु बोले झूठ बोले या सत्य बोले मधुर बोले आप स्वतंत्र है बल है उस बल का दूसरों को सताने में दुरुपयोग करते या आत्मरक्षा में बहुजन के हित में उसका सतुपयोग करते बल का सतुपयोग करें मिले हुए बल को मिली हुई वाणी को मिली हुई योग्यता को पाप ताप में ईर्षा द्वेश में खर्च करते हैं कि ध्यान ज्ञान परोपकार में खर्च करें इसमें आप स्वाधीन हैं तो मिली हुई शक्तियों का हम दुरुपयोग नहीं करेंगे तो सदउपयोग होने लगेगा अथवा हम सदउपयोग ही करेंगे तो दुरुपयोग से बच जाएगा पराधीनता हमें पसंद नहीं हम स्वाधीन होंगे तो भाई जो भी भोग है उसमें पराधीनता पत्नी की पराधीनता से पति पत्नी का भोग ऐसे विषय वस्तुओं की पराधीनता से विषय वस्तुओं का भोग और पराधीनता से पराधीन जो भोग है उसमें बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती और पुण्य क्षीण होता है और स्वाधीन जो भोग है उसमें बल बुद्धि तंदुरुस्ती तेज का बढ़ोता होता है बढ़ता है आत्म सुख स्वाधीन है आत्मध्यान में आपको पत्नी की जरूरत नहीं पड़ेगी जय राम जी की ध्यान में आपको पति की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी पुत्र की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी पिता की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी आत्म सुख में आप स्वतंत्र हैं, आत्म ध्यान में आप स्वतंत्र हैं, आत्म प्रेम में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन शरीर के प्रेम में तो दूसरा शरीर चाहिए और वो शरीर बीमार होंगे मरेंगे छोड़ के एक दूसरे को झगड़े होंगे ज्वालामुखी फूटेंगे शारीरिक संबंध से जो सुख मिलेगा वो पराधीन है और आत्म सुख जो मिलेगा वो स्वाधीन है हम पराधीनता पसंद न करें पराधीनता पसंद न करें और स्वाधीन सुख में प्रवेश करें तभी पराधीनता का आकर्षण छूटेगा कई लोगों का कई बुद्धिमानों का संतों का भी कहना है कि भगवान ने इंद्रियां बहिर्मुख बनाई आकर्षित हो जाती अनुभवियों का कहना है कि इंद्रिया ना अंतर्मुख है न बहिर्मुख है तुम अंतर्मुख होना चाहते हो तो इंद्रिया अंतर्मुख हो जाती और तुम पराधीन सुख लेना चाहते हो तो इंद्रिया बहिर्मुख हो जाती है तुम, तो तुम स्वाधीनता की तरफ आते हो तो इंद्रियाधीन गुलाम टट्टु होना चाहते हो तो इंद्रिया बहिर्मुख होती कुछ देख कर मजा ले कुछ खाकर मजा ले कुछ भोग मजा ले खाओ देखो लेकिन निर्वाह के हिसाब से औषधि वत में आम रस मैंने कहा भाई जो आए जितना भी खाए आम रस का तब शरीर की आवश्यकता तो एक दो कटोरी आम का रस मिल गया तो ठीक हो गया लोगों ने बोला कि हमने तेरा कटोरी खाई में क्या बहुत <laughs> तुम जितना आए वो उतना खाओ उसकी तुमको स्वतंत्रता दी लेकिन तुमने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जयराम जी नारायण नारायण ना खाने की स्वतंत्रता मिली लेकिन पेट को मार्किट मत बनाओ देखने की स्वतंत्रता मिली लेकिन आंखों को कचरा पट्टी से मत भरो सोचने की स्वतंत्रता मिली लेकिन ऐसा गलत ना सोचो ना गलत भरो कि आप गुलाम हो जाओ मिली हुई स्वाधीनता का सब उपयोग करे आंख मिली है स्वाधीन है आप क्या देखें इसमें स्वाधीन है जीव मिली आप क्या बोलें उसमें स्वाधीन है नाक मिला है आप क्या सूंघते हैं परफ्यूम केंद्र उत्तेजित करते हैं या भगवान को गुरु को अर्पित किए हुए पत्रम पुष्पम या सुगंधित द्रव्य और फिर पत्र इसमें आप स्वाधीन है पत्नी मिली है संसार चलाने के लिए बालक को जन्म देने के लिए आप संसार भोगते है कि एक दूसरे को मशीन बनाकर एक दूसरे की कमर तोड़कर सुखी होने की बेवकूफी करते इसमें आप स्वतंत्र एक दूसरे का पोषक बनकर ब्रह्मचर्य पालते हुए संयमी जीवन बिताते हुए तेजस्वी बच्चों को जन्म देते हैं कि ऑपरेशन करा के एक दूसरे को बेस्बे यूज करके बिल्कुल खाना खराबी करते हैं इसमें आप स्वाधीन ऑपरेशन नहीं, नहीं कराएं संयम से रहे हमने तो नहीं कराया ना कराएंगे नारायण नारायण तो स्वाधीनता आप स्वतंत्र हैं आपकी मिली हुई वस्तुओं का आप सदउपयोग करें चाहे दुरुपयोग करें वाणी का सतुपयोग करें चाहे दुरुपयोग करें धन का सतुपयोग करें चाहे दुरुपयोग करें संबंधों का सतुपयोग करें चाहे दुरुपयोग करें पति पत्नी का संबंध है सतुपयोग है कि पत्नी को भी आध्यात्मिक रस्ते का रंग लगाओ तुम किसी को बताना नहीं मैं अपनी बिल्कुल अंगत प्राइवेट बात बोलता हूँ सचमुच प्राइवेट बात विनोद की प्राइवेट बात नहीं सचमुच प्राइवेट बात शादी नहीं करना चाहते कुटुंबियों ने आजी करके बहुत कुछ माया फैलाकर शादी करा दी मेरी माँ की बहू को मेरी माँ की जो बहू हुई मेरी माँ की बहू को अर्थात मिस इसको बोला कि भाई अपना तो ये रास्ता है बोले तुम्हारा जो रास्ता है ठीक है लेकिन मेरे भाई ने कहा है कि उनको बोलना फलाना पिक्चर दिखाए तो मेरे को वो पिक्चर दिखाओ <laughs> बोल राधा बोल संगम होगा कि <laughs> बिल्कुल प्राइवेट बात है उसने बहुत बार कहा और इतना कहती रही इतना कहती रही मैं कि आप फेरे फिरते समय जो ब्राह्मण बोलते रहे हाँ करते रहे तो भाई चलो इसकी इच्छा पूरी करूं तो बोला अच्छा तैयार हो जाओ और उसने तो उस बेदी के समय जो शादी के समय साड़ी पहनी जाती वो पहनी वो तो सज्ज के महारानी उसकी चाल भी ऐसी ही यूं चलती अभी भी ऐसा हाथ नहीं यू हाथ होता उसने यूं चलती और हम तो वही झब्बा और लेंगा कोई देखे तो एक महारानी और एक चपरासी जा रहा है ऐसा लगे तुम किसी को बताना नहीं मैं उसको ले गया था ले गया जहां पिक्चरें चलती उस इलाके तक तो पहुंचे लेकिन मन में इरादा जो था वही किया हमने मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग क्यों करे पिक्चर देखकर हमने वह पिक्चर की जगह पर ले गए जहां सच्ची पिक्चर की बात होती कथा में ले गया उसको मैं क्या ये हमारी पिक्चर है बिल्कुल मैं व्यासपीठ पर बोल बैठ बोल रहा हूँ आपको ये व्यास पीठ पर बोल बैठ कर, बोल बोल कर, बैठ कर बोलना जिम्मेदारी की बात है सत्य बोलना चाहिए सारगर्भित बोलना चाहिए बहुजन हिताय बोलना चाहिए शास्त्र अनुकूल बोलना चाहिए यह बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट है हमको मिली थी स्वाधीनता जुआनी थी आप पिक्चर में जाएं और पिक्चर में जैसा और लोग करते ऐसा करके पराधीन सुख ले अथवा सत्संग में जाएं और ध्यान करके स्वाधीन सुख ले इसमें हम स्वतंत्र थे तो हमने अपनी स्वतंत्रता का स्वतोग किया तो हम मजे में आ गए जय राम जी की अगर स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते तो अभी दो पांच बच्चे सात बच्चे होते जमाइयों को खोजते कहा जमाई मिलेगा कहाँ बहू मिलेगी छोरे की और फिर कोई बे मिलेगा संबंधी मिलेगा गुड़गुड़ाते रहते सुगुड़ाते रहते पराधीन हो जाते अभी स्वाधीन सुख है बच्चे बच्चे की जो भी संयम से पैदा हुए उनकी शादी हमको कराने की चिंता नहीं तीन सौ लोग पीछे घूमते और घूमेंगे जयराम जी की देखेंगे इनका जैसा प्रारब्ध होगा हो जाएगी तो हो जाएगी लेकिन संबंधियों के आगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं हमारे हमारे लड़के के लिए छोरी दे दे हमारे लड़की के लिए संबंध कर दे ये कर दे नहीं, नहीं। आपको स्वतंत्र है आप पराधीन सुख चाहते हैं कि स्वाधीन सुख चाहते हैं जब स्वाधीन सुख आत्मा का चाहते हैं तो और चीजों में भी आप स्वाधीन हो जाएंगे और पराधीन सुख इंद्रियों का विषय विकारों का चाहते हैं तो और बातों में भी आप पराधीन हो जाते हैं आप स्वाधीन होने की कृपा कीजिए मिली हुई योग्यता का सदुपयोग ही करेंगे मिले हुए संबंधों का सतुपयोग ही करेंगे मिली हुई वाणी का सदुपयोग ही करेंगे मिली हुई वस्तु का सतुपयोग ही करेंगे दुरुपयोग रुक जाएगा अथवा दुरुपयोग नहीं करेंगे सतुपयोग होने लगेगा कितना सरल है लेकिन आदत पुरानी है दुरुपयोग की इसीलिए सदुपयोग करना जरा कठिन लगता है और कठिनता मिटाने के लिए साधना करना पड़ता है लंबे श्वास खींचो हार मैं निर्दोष आत्म सुख में प्रवेश पाऊंगा मैं निरोग हूं अब रोग बीमारी तो प्रकृति से प्रारब्ध से वातावरण से खानपान की बेवकूफी से रोग बीमारी आ जाता ए, ए, ए, ए, ए, क्या हुआ कि मैंने कुछ हो गया वो चले गए टेकरी पे फेन टेकरी पे और उसने कह दिया कि सवारी है मान दिया जंजीर और बुद्धू बना दिया अब फिर 10-20 आदमी जान ढूंढे और ढूंढते रहते हैं तो इक्कीस मा आदमी बैठेगा का वाइब्रेट हो जाएगा 10 तंबूरे तुम बजाने लग जाओ 11 तम्बूरा खाली दीवार के सहारे टेक दो फिर भी उसकी तारे रिदम करने लगेगी जब जड़ तम्बूरे की तारें 10 तम्बूरे बजाते हो तो ग्यारह ऐसे ही बजने लगता है तो दस आदमी हाजि आए तो ग्यारह जाएगा उसको भी हाजिरी आ जाएगी सवारी आगे बोले सवारी आई सवारी आई खाक सवारी पवारी क्या मिली हुई बुद्धि है उसको पराधीन कर दो सवारी आई ये हुआ भूत हुआ वहम में डालकर अपनी बर्बादी करो तुम्हारी मर्जी की बात है गुरु गीता पढ़ो पिपल देवता को फेरे फिर जाओ जन्म मरण के फेरे टालने के लिए संकल्प कर लो पानी रखो हरिओम ओम हरिओम मैं स्वस्थ हूँ रोग के बाप की ताकत नहीं मेरे तक पहुंचे वे मैं निरोग आत्मा हूँ आधा रोग तो ऐसे ही कट जाएगा छोटा मोटा होगा तो पूरा भाग जाएगा गहरा होगा तो आधा तो ऐसे ही कट जाएगा बाकी यथा योग्य सात्विक औषधि वो औषधि लेगा जो कैप्सूल आते हैं ना वो जिलेटिन से बनते और जिलेटिन बनती है पशुओं का खुर और पाउडर हड्डियों के पाउडर से इसलिए कैप्सूल लेना अशुद्ध है तो कैप्सुल का पाउडर निकाल के फिर ले ले तो अलग बात है लेकिन कैप्सुल जिलेटिन के बनते ऐसा मैंने सुना है और जिलेटिन आजकल लोग दही में डालते तो दही चक्कम चक्का होती हरद्वार की दही ऐसी दिखती पानी जैसा दूध और थोड़ा जिलेटिन डालो तो चक्कम चक्का दही बनती और वही जिलेटिन आइसक्रीम में पड़ता है तो आइसक्रीम जरा स्वादिष्ट होती स्मूथ होती लेकिन है तो पशुओं के खुर और हड्डिया अब आप मजा लेने के लिए आइसक्रीम खाते हैं कि तंदुरुस्त रहने के लिए आप घर की थोड़ी रबड़ी बना के खा लीजिए कोई बात नहीं मजा लेने के लिए सिगरेट या बीड़ी फूंकते हैं कि मुंह शुद्ध करने के लिए तुलसी का पान धर देते हैं आप स्वाधीन हैं है करें मुंह में ये आ रहा है तो तंबाकू ठोको कि तुलसी का एक पत्ता रखो आप स्वाधीन हैं जय राम जी का दूध है आपके पास चाय डालकर कड़क पीकर अपने वीर ग्रंथी को अपने गुरुदासय को अपने ज्ञान तंत्रों को अपने शरीर को अपने कमर को आप कमजोर करना चाहते अथवा शुद्ध दूध पीकर आप इनको बल देना चाहते आपके हाथ की बात है आप जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी खा के आंतों के लिए बीमारी पैदा करना चाहते कि चबा चबा कर खाकर आंतों पर लोड कम करके तंदुरुस्त रहना चाहते इसमें आप स्वाधीन है आप किसी की निंदा सुनकर अपना अंत कण मलिन करना चाहते है की भगवान और भगवान के प्यारे संतों की चर्चा सुनकर अपने हृदय को पावन करना चाहते हैं ये आप स्वाधीन हैं आप सूरज उगने के बाद सोते सोते अपने पर पाप और आलस से चढ़ाना चाहते हैं अथवा सूर्योदय के पहले स्नान करके सूर्य नारायण को एक अर्घ्य दे एक गिलास पानी भर के पी लेते हैं इसमें आप स्वाधीन है तो आपकी स्वतंत्रता का आप दुरुपयोग न करें बस आप महान बन जाएंगे जैसे एक अमीर को कंगाल बनना है तो मैंने संपत्ति दे दी लिख दे खाली लि। फलानी फलानी ट्रस्टों को संस्था को सरकार को इसको उसको दे दिया तो जिंदगी भर की, की कमाई घड़ी भर में छोड़ सकता है ऐसे जन्मों की बेवकूफी तुम घड़ी भर में छोड़ सकते यार गलती यह होती है कि अपनी छोटी भी बेवकूफी प्यारी लगती है दूसरे की अच्छी बात भी जल्दी स्वीकारता नहीं मन यह जटिल पना है यह दुर्बुद्धि की निशानी बुद्धि फल है अनाग्रह बुद्धि का फल क्या है कि आग्रह ना रहे अपनी पकड़ मेरी बात यह झगड़े क्यों होते घर में कुटुंब में समाज में संस्था में वो बोलता मेरी चले वो बोलता मेरी चले वो बोले मेरी चले यह पराधीनता है आचार्य विनोबा भावे का एक निकट का संचालक सेवक हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोलता कि गुरु जी अब तो मैं जाऊंगा आश्रम छोड़ता हूं घर जाऊंगा बोले बेटा क्यों बोले अब दूसरे संचालक लोग आ गए मैं इनके आधीन देकर काम नहीं करूंगा मैं तो स्वतंत्र रहूंगा विनोबा ने कहा ठीक है तुम स्वतंत्र रहो ये तो हम चाहते है आश्रम सबको स्वतंत्र बनाना चाहते इसीलिए तो आश्रम है स्वतंत्र जानता है क्या बोले स्व माना आत्मा आत्मा का सुख है स्वतंत्र है अच्छा तो तेरे को आत्मा का सुख मिल गया बोले नहीं आत्मा साक्षात का तो नहीं हुआ बोले नहीं हुआ तो फिर तू क्या करेगा बोले जो मेरे मैं स्वतंत्र जैसा मन में आएगा ऐसा करूंगा तो मन तो एक नौकर है तो अब गुरु भाई की नहीं मानना है शास्त्र की नहीं मानना गुरु की नहीं मानना अब मेरा नौकर जो कहेगा वो मानूंगा इसलिए तू जा रहा है तो ये तो स्वाधीन होने को जा रहा है की परम्पराधीन होने को जा रहा है बुद्धू के सरदार ऐसा तो पतंगिया को भी जैसा मन में आता है कीट पतंग भी कर लेता है कुत्ता भी कर लेता है मन भावन काम तो कुत्ता भी कर लेता है सड़क पर हमारी कार दौड़ती है ना तो कुत्ता को मजा आता है तो कार के साथ भोंकता भोंकता चरा रेस लगा देता है कोई नहीं बोलता कुत्ते को ऐसा करो लेकिन मन भावन काम तो कुत्ता भी कर लेगा जो शास्त्र और गुरु भावन काम है यो करने से स्वाधीनता मिलती है और मन भावन काम करने से पराधीनता आती है कहने का तात्पर्य है कि आप जितना ही मन के कहने के अनुसार चलते उतना आप पराधीन हो जाते और जितना शास्त्र और गुरु के कहने के अनुसार चलते उतना आप स्वाधीन हो जाते आपको स्वाधीनता पसंद है की पराधीनता पसंद है बोले पसंद तो स्वाधीनता है लेकिन कहना तो मन का करेंगे यहां हम गलती खा जाते हैं चाहते तो स्वाधीनता है लेकिन मन जैसा चाहे ऐसी स्वाधीनता मन आपको कभी स्वाधीन नहीं होने देगा ये भी पक्का है जैसे राजा को मंत्री जेल में डाल देवे अब वो मंत्री कभी नहीं चाहेगा कि राजा स्वतंत्र हो जाए ऐसे ही मन रूपी मंत्री ने आपको जेल में डाल रखा है आपकी थोड़ी बहुत इच्छा पूरी करता है लेकिन उसके उसके अधिकार में जो आप दबे रहे तब गुरु रूपी साथी या भगवान या गुरु मिलते हैं, आपको जगाते हैं कि ये तुम्हारा नौकर है मंत्री जागो तो इसमें तुम्हारा मन रूपी मंत्री से गुरु को विरोध होता है इसलिए कई बार गुरु शिष्य के भीतर अंदर अंदर से शिष्य के अंदर गुरु के लिए विरोध पैदा कर देगा मन कहीं अश्रद्धा पैदा कर देगा कभी गुरु के आचरण में अरे इससे मीठा व्यवहार क्या के हामा रखवा है अरे ये करा ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए अरे उल्लू के पट्ठे तू गुरु को तोलने आया है कि गुरु की शरणागति आया है अब लाखों लाखों लोग गुरु को मानते और हर हर चेला चाहे कि गुरु ऐसा करे तो सबके मन की गुरु करे तो गुरु, गुरु गुरु ही नहीं रहेगा गुरु तो चेले का गुलाम हो जाएगा गुरु तो स्वाधीन है और अपने को स्वाधीन करना चाहते हम हमारे मन के कहने के अनुसार रहते हम पराधीन हैं और तो गुरुओं को या भगवान को भी पराधीन करना चाहते कि हे भगवान जरा ये कर दे भगवान जरा इतना कर दे हे भगवान इसके मन में जरा ऐसा कर दे मानो भगवान को अक्ल नहीं है हम दे रहे कि भगवान तू ये कर दे गुरु तू ये कर दे तो जो पराधीन है वो भगवान को और गुरु को भी पराधीन बनने की सलाह देगा या प्रार्थना करेगा लेकिन जो स्वाधीन है वो कहता कि तेरा भाणा मीठा लागे तेरी मर्जी पूरन हो हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है हमारी न आरजू है न जुस्त जू जु है यूं भी वाह यूं भी वाह तू जो करता है तेरा भाणा मीठा लागे पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं कभी उड़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं <गाई> वो स्वाधीन सुखी है खूब वाह और यश हो गया तभी भी भीतर के रस में मस्त हैं और निंदा और विरोध हो गया तभी भीतर के रस्में मस्त है बुद्ध पर दुष्ट आदमी ने थूकना चालू किया थूंकते थूंकते थूक थुंक खत्म हो गई गाली देते देते गालियों का ग्रामर खत्म हो गया लेकिन बुद्ध का स्वाधीन सुख था बुद्ध मुस्कुराए बोले बस मित्र थक गए है? इतना बोला भी सर अब गण्ड सुख गया अब क्या बोलेगा नींद नहीं आई बुद्ध का करुणा मह स्वभाव याद आता है बस मित्र थक गए बुद्ध पराधीन नहीं थे स्वाधीन थे कोई गाली दे दे और गुस्से में अशांत हो जाए तो पराधीन है लेकिन कोई गाली दे और आत्म सुख में स्वतंत्र है तो बस हाँ कभी उसको फुफाड़ा मारना है लेकिन अंदर देखे अशांति है कि शांति कोई आए वाह कर दिया खिल गए और कोई आया निंदा कर दिया तो आपको पराधीन रहे बात तो छोटी है लेकिन बड़ा रहस्यमय है इसलिए आज से दृढ़ संकल्प करो कि हम पराधीन नहीं होंगे स्वाधीन होने का पुरुषार्थ करेंगे ओम शांति शांति नहीं नित्य सन्निहित तो मृत्यु मृत्यु नित्य नित्य निकट आ रहा है तो अब क्या करना चाहिए शरीर अनित्य है वैभव शाश्वत नहीं और नित्य आदमी मौत के करीब बढ़ रहा है मौत उसके करीब आ रही तो मनुष्य का कल्याण तो उसमें है कि धर्म संग्रह करे अनति से अर्थ संग्रह करता है तो अशांति दुख और नरक मोल लेता है नीति से धन संग्रह करे और भोग भोगता है तो जन्म मरण के चक्कर को सुचालू रखता है नीति से धन संग्रह करे और उसको धर्म लाभ में ही उसका सदउपयोग करे धन धर्म के लिए है भोग के लिए नहीं जयराम धर्म धन के लिए है और धर्म करने में जिनका धन काम नहीं आता और दूसरों के रुपयों से मोज उड़ाना चाहते हैं उनको भविष्य में वृक्ष या तो नीच योनियों में दुख सहना पड़ता है इसलिए कहते हैं कि अनितणी शरीरानी वैभवो नहीं व शाश्वत शरीर अनित्य है वैभव शाश्वत नहीं है नित्य सन्निहितो मृत्यु नित्य मृत्यु निकट आ रहा है कर्तव्य धर्म संग्रह धर्म संग्रह करना सत्कर्म का पुंजी इकट्ठा करना ये हमारा कर्तव्य है अपने कल्याण के लिए उन्नीस में विश्व के बड़े बड़े धनाडियो की कॉन्फ्रेंस थी वैसे बड़े बड़े धुरंधर धनाडियो की वहां के थे अपनी अपनी दुनिया के एक के पास हार्डकेश ज्यादा था बिलियन ट्रिलियन पति तो अरबों खरबों पति था तो किसी के पास गेहूं और आलू का मार्केट की कुंजिया थी तो कोई विद्युत कंपनी का मालिक था टेलीफोन और विद्युत तो कोई शेयर बाजार का सर्वे सर्वा था अर्षद मेहता बेहता तो कुछ भी नहीं उसके आगे ऐसा उन्नीस में 25 साल के बाद उन लोगों की सर्वे हुई कि वे विश्व के जाने माने आठ धनाडी अब कहां हैं कितना धन बढ़ा क्या खुशी बढ़ी क्या सुख बढ़ा तो जिसके पास हार्ड के सबसे ज्यादा थी खरबों खरबों पति था टिलियनर मिलियन होता है फिर बिलियन होता है बिलियन के बाद टिलियन दस लाख डॉलर को एक, एक मिलियन बोलते हैं और ऐसे कई मिलियन एकत्रित होते सौ मिलियन कट्ठे होते बिलियन बनता है सौ बिलियन कट्ठे होते ते ते होता है एक लाख डॉलर माना तीस लाख रुपए हो गए दस लाख डॉलर माना तीन करोड़ रुपए मिलियन तीन करोड़ रुपए ऐसे सौ मिलियन हो तीन सौ करोड़ रुपए और ऐसे अब वो ही गिनो बाबा रोटी खाके मरना है गिन गिन के खोपड़ी क्यों खराब करना तो वो जो मिलियन बिलियन ट्रिलियनर था मिलियन बिलियन और ट्रिलियनर था ऐसे का जांच किया कि वो बेचारा टेंशन टेंशन में हार्ट अटैक होकर मर गया बुरी तरह दूसरा आदमी जिसके इशारे से आलू और गेहूं का मार्केट नाचता था उसने ऐसा सट्टा खेला कि दिवालिया हो गया और 420 सौ थी, थी तो जेल में पड़ा है तीसरे आदमी को पेरालाइज हो गया अस्पताल में पड़ा है चौथा पागल खाने में पड़ा है वेर इज माई मोनी मोरा पिया कहते हैं वेर इज माई मोनी मोर डोल और माई डोल और माई डोल पागल खाने में पड़ा है चौथा आदमी इतना कंगाल हो गया कि उसको फुटपाथी जीवन पर भीख मांग जीना पड़ता है ऐसे एक एक का हिसाब देखा कि महाराज पच्चीस साल पहले तो वे थे और ये तो इस श्लोक की सच्चाई का दर्शन हो जाता है वैभव नहीं वह शाश्वत वैभव शाश्वत नहीं हमने उन लोगों को देखा जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको जेल में जाते देखा और जो जेल में थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनते हमने देखा आपने भी देखा वैभव शाश्वत नहीं है शरीर भी अनित्य वैभव भी शाश्वत नहीं है जो अनित्य शरीर है वैभव शाश्वत नहीं फिर भी उसके लिए जो नित्य प्रयत्न करते वो मूर्ख नहीं मूर्ख गए प्रयत्न करना चाहिए आत्म खजाने के लिए परमेश्वरी अनुभूति के लिए इन चीज के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ कर ले बाकी विशेष पुरुषार्थ विशेष चीज के लिए करना चाहिए हम क्या करते विशेष पुरुषार्थ और साधारण पुरुषार्थ दोनों नश्वर के लिए करते आजकल जो आतंक अशांति बम धड़ाके पाकिस्तान की कुचाल ये सब जो चल रहा है ये कोई नई बात नहीं है इस धरती पे सृष्टि हुई तब से देव संग्राम फिर रावण राम जी का संग्राम कृष्ण और कंस का संग्राम देव दानव युद्ध होता चला आया है अच्छे बुरे लोग सृष्टि के आदि में भी थे के मध्य में भी थे अब भी हैं, बाद में भी रहेंगे बुद्धिमान तो वह है कि अच्छे लोगों को सहयोग दे और बुरे लोगों से जरा सावधान रहे जैसे अपने अंग में कोई ऐसा रोग हो जाता है कि दवा इलाज करने से भी नहीं मिटता है तो डॉक्टर को कहना पड़ता की भाई इसको काटक के फेंक दे अंगूठे को उंगली को पैर को ऐसे जो आतताई है देशद्रोही है उनको तो सरकार भी दंड दे सकती है और आप लोगों के हाथ आ जाए तो भी सरकार को सौंप सकते हैं। आतताइयों को तो सजा देना पुण्य माना गया है और उनसे डरना तो कायरता मानी गई अनितणी शरीरानी शरीर शरीण अनित्य है और वैभव शाश्वत नहीं नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह सत्कर्म रूपी खजाना संग्रह करना ये हमारा कर्तव्य है मिली हुई योग्यता का हम सतुपयोग करें मिली हुई योग्यता का दुरुपयोग न करें मिले हुए सामर्थ्य का दुरुपयोग न करें तो सतुपयोग होने लगेगा अथवा मिले हुए सामर्थ्य का सतुपयोग करें तो दुरुपयोग से बच जाएंगे मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करें तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे मृत्यु के सिर पर पैर रखने का सामर्थ्य आ जाएगा मिली हुई स्वतंत्रता का सतुपयोग करें तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे फिर जन्म मृत्यु के गुलामी की जंजीरें हम सदा के लिए उठा के फेंक सकते हैं। मिला हुआ स्वतंत्र सबको है करने की शक्ति सबके पास है चाहे थोड़ा के ज्यादा कुछ ना कुछ करने की क्षमता सबके पास है करने की शक्ति जानने की शक्ति और मानने की शक्ति बूढ़े सन्यासी के पास भी है और जवान गृहस्थी के पास भी और जवान सन्यासी के पास भी करने की शक्ति मानने की शक्ति जानने की शक्ति ये तीन शक्तियां सबके पास है करें तो ऐसा करें विचार करने की शक्ति तो विचार ऐसा करें कि हृदय को ठंडक आए शांति आए परेशानी ना हो जय राम जी की कर्म करने के पहले शांति होती है कर्म करने के बाद भी शांति होती है तो कर्म करते समय भी आत्मा की शांति के दीदार हो जाए ऐसा कर्म करें <formulas> काम करने के पहले विश्रांति होती है काम करने के बाद विश्रांति होती है तो काम भी ऐसा करो कि हृदय को विश्रांति मिले तुलसीदास जी ने कहा तुलसी जग में यू रहो तुलसी जग में यू जो रसना मुखमाही जो रसना मुखमा, जो रसना मुखमा खाती तेल चिकुनी नाही फिर भी चिकुनी, फिर भी चिकुनी जगत में ऐसे रहो जैसे जीभ रहती रसना रहती मुंह शरीर को जरा सा मालिश करते तो साबुन लगाना पड़ता है फिर में तेल डालते तो कभी कभार शैंपू लगाना पड़ता है लेकिन जीभ में रोज तेल और घी लगाते है मुंह में खाते हैं जीभ को लगता है घी तेल लेकिन कभी शैंपू सर्फ या साबुन लगाने का विचार भी नहीं करते क्या गणा दिए थे भके थोड़ा मैट को डू शैंपू लगाए कभी सोचा क्या जरा जरा साबुन लगा दे जीप को साफ कर दे नहीं इसको चिकनाहट लगती नहीं क्योंकि इसको अपना रस है रसना को अपना रस है इसलिए चिकनाहट नहीं लगती ऐसी तुम्हारे दिल को भी दिलवर का रस हो तो संसार की चिकनाहट नहीं लगेगी तुलसी जग में यू रहो जो रसना मुखमाई खाती घी तेल अलित फिर भी चिकनी तो आपको जो मिला हुआ सामर्थ्य है उसका सतुपयोग करोगे तो हृदय में रस प्रकट होगा रस कई प्रकार का होता है एक तो होता है पापियों को पाप करने में रस आता है जुल्मियों को जुल्म करने में रस आता है जैसे बम्बई में निर्दोष लोगों को मार दिया पापियों ने जुल्मियों ने उनको रस आता होगा ना तो ये रस आता है ये रस भले इस सरकार के पंजे से छूट जाए लेकिन कुदरत की सरकार उनको पेड़ बना देगी पत्थर बना देगी समय जाते दुष्ट तो योनियों में धकेलेगी तो ये पापमय रस है दूसरा आता है पुण्य मयरस ये है अत्यंत पापमय रस दूसरा आता है मिश्रित विषय और पापमय रस जैसे किसी को मारना करना तो नहीं लेकिन अपने मजे के लिए जरा ये कर दिया क्या है कोई नहीं देखता जरा ये कर लिया वो कर लिया उसको बोलते विषय विकारी रस विषय विकारी रस भी उस समय मजा देता है लेकिन अंत में भुगतना पड़ता है तीसरा होता है पुण्यमय रस पुण्यमय रस के चार विभाग हैं जैसे दान पुण्य करो तो औदार्य का रस आता है यश का रस आता है जयराम जी की दान पुण करते तो यश मिलता है ना रस आता है ना जय में तो दान पुन करते तो औदार्य का रस यश का रस आता है सेवा पूजा करते तो भक्ति का रस आता है रस है लेकिन इन इनमें भी एक दूसरे से ऊंचे रस पड़े हैं औदार्य रस भक्ति का रस आत्मविचार करो तो शांत रस प्रकट होता है योग समाधि करो निवृत्ति रस प्रकट होता है इन रसों को भोगते भोगते जब सदगुरु मिल जाता है तो सदगुरु बताता कि भाई एक शाश्वत रस और भी है भगवान को अपना मानो और अपने को भगवान का मानो भगवान के साथ का नाता आपका जागृत कर जाओ तो तुमको सनातन रस की प्राप्ति हो जाएगी इस सनातन रस लेने में दो बातें अड़चन आती है कि वैभव संसार की चीजों में सतबुद्धि और देह को मेहमानना। तो ये शरीर है पांच भूतों का संसार का शरीर को संसार के हित में लगा दो लेकिन शरीर से संसार का मजा लोगे तो विषय विकारी सुख मिलेगा और अंत में बुरी हालत होगी शरीर संसार का है तो उसको संसार के सत्कर्म में लगा दो और ये आत्मा परमात्मा का इसको परमात्मा की स्मृति में लगा दो बेड़ा पार हो जाएगा इसके अलावा चाहे करोड़ उपाय कर दे करोड़ सेल्समैनशिप कर ले करोड़ कावे दावे कर दे और करोड़ों लोगों को उल्लू बना दे फिर भी उल्लू तो बने ही रहेंगे उल्लू बनाने वाले बाबा जी फलाना आदमी बड़ा चलता पुर्जा है किसी को ऐसा किसी को वैसा वैसा करते ऐसा वैसा तैसा सब जानता है बड़ा चलता पूर्जा है बाबा ने कहा ठीक है पूर्जा चलता ही रहेगा चौरासी लाख माताओं के गर्भों में चलता ही रहेगा ये तो पूर्जा हम धोखा किसको देंगे अंतर्यामी तो देख रहा है परमात्मा तो देख रहा है कोई नहीं देखे कोई नहीं समझे फिर भी हमारे कृत्यों को हम जितना समझते हैं हमारा अंतरयामी जितना समझता है उतना तो भाई सरकार भी नहीं समझ सकती लोग अपना बाथरूम गंदा नहीं करना चाहते लेकिन हृदय गंदा हो रहा है उसका ख्याल नहीं करते और समझते अपने को चतुर आदमी उसको वीआईपी आई पी कोटा का मूर्ख कहा जाता है स्पेशल मूर्ख जो अपना हृदय बिगड़ रहा है उसका ख्याल नहीं रखते अनित्य शरीर है वैभव शाश्वत नहीं उसके लिए नित्य जो हृदय है मरने के बाद भी जो हृदय ये डॉक्टरों को जो हृदय दिखता है वो तो हृदय रहने की जगह है डॉक्टरों के औजारों से हृदय नहीं दिखता शास्त्रीय हृदय ईश्वरों सर्वभता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ट ईश्वर सब प्राणी मात्र के हृदय में रह रहा है और वैसा अगर डॉक्टरों को दिखता तो सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती मरीज को ऑपरेशन करके आके बाहर के देख लेते भगवान को <laughs> मेरे लाल जी महाराज परिचित संत है उनके पास कोई आते थे भगत डॉक्टर लोग वो पूछते बाप जी हम को अनुभव होता होता है बाप जी चरा ईमानदार संत थे मेरे को बोला वो मेरे को बड़ा संत मानते हूँ आधु जान तो मैं कुछ ऐसा जानता नहीं और मेरे से सवाल पूछते मेरे भगत में बोलता तुम करे रागवान दया करेगा तो देखो तुम अहमदाबाद जा रहे हो बड़ोदा से तो बीच में आनंद आता है और ये एग्रीकल्चर विभाग में जाने माने डॉक्टर है आनंद में तो आप जरा उनको थोड़ा सा दर्शन देते जाना मार्गदर्शन देते उस समय इतना अपन बिजी भी, भी नहीं रहते चलो वहाँ से गुजरे तो हम जहाँ बाहर खड़े रहे तो माई भागती हुई आई बापू बापू बापू चलो मैं क्या तुम तो मेरे को जानती नहीं हो बोले नहीं आज रात को तीन बजे हमको सपने में ऐसा ऐसा सब देखा उसने बड़ी महिमा की गए उसके फैमिली के अच्छे अच्छे आठ डॉक्टर आए और प्रश्न उत्तर हुआ फिर प्रश्न उत्तर में उन्होंने पूछा की बापू भगवान सबके हृदय में है ना ये बात तो आप भी मानते हैं मानते नहीं मैं तो जानता भी हूँ मेरा को गुरु ने दिखा भी दिया है मानने की क्या बात है मैं तो जानता भी हूँ माने हुए में तो संदेह हो सकता है देखो मेरे हाथ में फूल है आप मान लो तो आपको संदेह होगा ये क्या पता है कि नहीं नहीं है लेकिन मेरे हाथ में ये फूल है आप जान लो अब संदेह नहीं होगा मेरे हाथ में फूल है आप जान लो जानकर मानते तो पक्का रहेगा और केवल मानते तो संधेह रहेगा तो हम मानते नहीं हम जानकर मानते केवल मानते नहीं के पहले घर में केवल मानते थे लेकिन गुरु कृपा हुई तो अब जानकर मानते केवल माना है अब जानकर माना है फर्क पड़ गया ना ये जान लिया सुगंध है ऐसी है पहले मान लो ऐसी सुगंध है वो अलग बात है बापू सबके हृदय में भगवान होते हैं मैं क्या हा? तो बापू साधु संदय में भगवान हूँ तो ठीक है लेकिन सबके हृदय में क्या सबके हृदय मरीज होता है मरीज के हृदय में भी भगवान उतने के उतने होते मैं क्या हाँ क्यों कोई संदेह है क्या तो वो डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे फिर उन्होंने कहा बापू ये हार्ट के स्पेशलिस्ट है हमारे फलाने सुमन ये फलाने हमारे भार्गव जी ये अमेरिका रिटर्न है और हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। बापू जब जब हार्ट पेशेंट आता है ना और कहीं ऑपरेशन सर्जरी आदि कुछ होता है वॉल वॉल चेंज करने का तब हम सब साधक डॉक्टर चले जाते माइक्रोस्कोप से कोशिश करते कि उनके हार्ट में जो छुपाओ भगवान दिख जाए <laughs> मैं तो खूब <खुँब> हंसा <laughs> मैं क्या भाई नन्ने मुन्ने बच्चों पढ़े लिखे नन्हे मुन्ने नन्हे मुन्ने बाल अगर भगवान ऑपरेशन करने से दिख जाते किसी के हाथ में तो फिर वेद पुराण शास्त्र की किसी की जरूरत नहीं एक आदमी को पकड़ के उसका हृदय चीर के सारी दुनिया देख लेती भगवान अरे भगवान तो क्या क्रोध भी आंखों से नहीं दिखता लोभ भी नहीं दिखता सेक्स भी आंखों से नहीं दिखता हृदय में काम विकार हुआ कि मरीज का हृदय खोल कर देखो कि काम विकार कहाँ हुआ दिखेगा नहीं आपने कभी क्रोध भी किया होगा कभी प्रेम भी किया होगा कभी घृणा भी की होगी कभी चिंता भी किया होगा विज्ञानी आपके शरीर का पूर्जा पुर्जा अलग कर देना, चिंता देखेगी ना, घृणा देखेगी ना, क्रोध देखेगा कहाँ किया वो ठीक प्वाइंट भी नहीं दिखेगा विज्ञानी आपके शरीर का पूर्जा पुर्जा अलग कर देना चिंता देखेगी ना घृणा देखेगी ना क्रोध देखेगा कहा वो ठीक पॉइंट भी नहीं दिखेगा ये सब होता है स्थूल शरीर में उसकी अभिव्यक्ति होती है होता है सूक्ष्म शरीर में और जहां माइक्रोस्कोप की गति नहीं माइक्रो वस्तु को स्थूल जगत की माइक्रो वस्तु को तो माइक्रोस्कोप देख लेगा लेकिन सूक्ष्म जगत की वस्तु को माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जाएगा क्योंकि माइक्रोस्कोप भी स्थूल चीजों से बना है जैसे जीवात्मा मरता है मरता है और कुछ चला जाता ये तो विज्ञानी मानते लेकिन वो चला जाता है कैसा है वो नहीं मानते वो नहीं देख सकते कई बार जो मरने के श्वास अंतिम श्वास गिनते थे ऐसे लोगों को कांच की पेटी में पैक कर दिया एयर टाइप अब मरना ही है इसको तो दस पांच मिनट में चलो प्रयोगशाला में इसका प्रयोग करते करते भले मर जाए तो एयर टाइट काच में रखा और वो आदमी मरा तो काच लीकेज होकर कुछ चला गया लेकिन दिखा नहीं क्या गया अभी तक वो हिसाब लगाते लगाते कि जीव मरता है तो कैसे निकलता है कैसे जाता है क्या रूप होता है अभी तक अंदाजा नहीं लगा सके लेकिन आपके भारत के ऋषियों ने लाखों हजारों करोड़ों वर्ष पहले से कह दिया कि ऐसा ऐसा होता है इसलिए उसका श्राद्ध किया जाए पितर लोक में जाता है देवयान मार्ग से जाता है उत्तरायण मार्ग से जाता है जैसा जैसा आदमी होता है जैसे कर्म होते है उसके ऐसे ऐसे, ऐसे लोगों से घूमते हुए गति होती है तो उन महापुरुषों का ये शास्त्र कहता है कि कर्तव्य धर्म संग्रह हमारा कर्तव्य है कि धर्म का संग्रह करे तो धर्म वह है जो जिसकी चीज है उसको दे दे ये धर्म है शरीर संसार का है तो संसार के शुभ में लगा दे इसको तो बोले फिर महाराज हम अपने क्या करेंगे संसार के लिए लगा दे तो हम खाएंगे पिएंगे क्या भाई संसार के काम तुम आ जाओगे अगर मोपेट तुम्हारे काम आती है तो उसको भी पेट्रोल मिलता है और तुम्हारे काम डीजल के इंजन काम आती तो डीजल के इंजिन को डीजल मिल जाता है कार काम आती है तो कार के लिए गैरेज भी बन जाता है और उसके लिए सीटें भी बन जाती सब बन जाता है। जब जड़ वस्तु काम आती है तो इतना उसके लिए हो जाता है तो तुम चेतन अगर काम आ जाओगे तो तुम्हारे लिए सब हो जाएगा स्वाभाविक एक होता है संसार से सुख लेने की बुद्धि वो अधर्म कराती है और दूसरा होता है संसार को सुख देने की बुद्धि सुख देने की बुद्धि वाला भी प्रवृत्ति करता, करता है और सुख लेने की बुद्धि वाला भी प्रवृत्ति करता है सुख लेने की बुद्धि वाला प्रवृत्ति करता है वो रावण के रास्ते पहुंचता है और सुख देने की बुद्धि वाला प्रवृत्ति करता है वो राम के रास्ते पहुंचता है सुख लेने की बुद्धि से काम करता है वो हिटलर सिकंदर के रास्ते जाता है कंस के रास्ते जाता है और सुख देने की बुद्धि से काम करता है वो कृष्ण बुद्ध कबीर नानक एकनाथ ज्ञानेश्वर मीराबाई तुकाराम उनके रास्ते पहुंच जाता है तो उन्होंने धर्म संग्रह किया ऐसे ही आपके पास जो कुछ है आप पराधीन होना चाहते कि स्वतंत्र होना चाहते कि स्वतंत्र होना चाहते आप स्वतंत्र होना चाहते तो आपकी शक्ति का आप दुरुपयोग ना करो सदउपयोग करो तो स्वतंत्र हो जाओगे मिली हुई योग्यता का सतुपयोग करो आपके पास वाणी है अब आप कटु बोले या मधुर बोले आप स्वतंत्र हैं तो मधुर ही बोलिए आपके पास पैसा है बुराई में लगाए कि अच्छाई में लगाए आप स्वतंत्र हैं अच्छाई में लगाइए आपके, आपके पास वक्त है पर निंदा पर चुगली अथवा विषय विकारों में लगाया कि परमात्मा में लगाए ध्यान में लगाए सेवा में लगाए इसमें आप स्वतंत्र हैं आपके पास टेलीफोन है हेलो यार क्या हाल है पिक्चर कौन सी चली थी है है तेरे बिना भी क्या जीना उसमें बर्बाद करो या तो गुरु महाराज ने क्या कहा था कैसे है सत्संग क्या हालचाल है उसमें खर्च करो आप स्वतंत्र है बोले मैं टेलीफोन का खर्च तो करता हूँ लेकिन बिल बढ़ जाता है बिल बढ़ जाता है तो दूसरों का जहां बिल बढ़ता है उनको मिलता है जीरो और तुम्हारा बिल बढ़ता है तो मिलता है धर्म अब फिर भी तुम डर रहे तो फिर तुम्हारी जरा जरा देसी घी की मालिश करनी पड़ेगी दिमाग में बुद्धि में जरा तरकीब जरा ताकत आ जाए राम नाम के कारणे सब धन दिनों खोए मूरख जाने घटी गए दिन दिन दूनो होए सत्कर्म करने से कभी हानि पहुंचती है ऐसी बात ही नहीं दिखेगा भले ही लेकिन उसका देर सवेद चमकता है दारिद्र नाशनम दानम दान पुण्य करने से दरिद्रता का नाश होता है और दान का हड़प करने से सात पीढ़ियां उज्जाड़ हो जाती दरिद्रता में गिर जाती दारिद्र नाशनम दानम कृपाचार्य और कृपी दोनों भाई बहन थे कृपी भी गई अश्वत्थामा पुत्र था खीर मांगता है तो लंगड़ी का खीर क्या देगी थोड़ा सा दूध देती वो चावल घोट के थोड़ा खीर बना लेती थी बाकी का दूध बेचकर गुजारा करती थी एक दिन दुर्वासा ऋषि घर आए दुर्वासाष का सत्कार किया द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी दुराशा ने देखा कि संत का सत्कार करने से तो आदमी को उल्लास होना चाहिए आनंद होना चाहिए प्रसन्नता होनी चाहिए लेकिन तेरे चेहरे पर इतनी मायूसी है क्या बात है अरे महाराज विधाता ने भाग्य में एक लंगड़ी गाय दे रखी है अश्वत्मा के पिता तो अयाचक व्रत है इनका तो धनुर्विद्या से खाते रहते है घर का क्या हाल है मैं ही जानती हूँ कुछ है नहीं महाराज आपका सत्कार करने की भी अभी लायक नहीं रही बोले देखो ऐसा करो ये लंगड़ी गाय दूध तो देती हाँ दूध देती तो इसको अपने काम में मत लाओ बेचकर पैसा मत लो बेचकर अपने काम में मत लाओ इसका दान कर दो तो अपने आप दरिद्रता चली जाएगी लंगड़ी गाय दूध देती थोड़ा सा उससे घर का गुजारा होता है बोले इसका दान कर दिया ऐसा किया ध्रत के मन में बाद में आया करे उनको हमें कुछ देना चाहिए बहुत सारी गाय भेज दी कर्तव्यो धर्म संग्रह जैसे एक पाप दूसरे पाप को ले आता है जैसे एक शुभ दूसरे शुभ को ले आता है अनितनी शरिणाणी वैभवो नहीं व शाश्वत नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह धर्म संग्रह कई तरीकों से होता है केवल दान करना ही धर्म संग्रह नहीं है भगवान का ध्यान करना भी धर्म संग्रह इसको धर्म मेघा समाधि कहा भगवान शंकराचार्य के दादा गुरु गौड ने साधारण आदमी तो यज्ञ याग तब करता है तब धर्म होता है लेकिन साधक जब समाधि ध्यान करता है तो धर्म मेघा जैसे मेघ अमाप पानी बरसाता है ऐसे ध्यान करने से अमाप पुण्य होता है कुछ लोग बचपन से जाने अनजाने हनुमान की उपासना करते ध्यान से सुने हनुमान वाले जयराम जी हनुमान जी जब एक महीने के थे तो सूरज को फल समझकर उड़ान भरी थी वे जन्म जात सिद्धियां लेकर प्रकट हुए थे वानर जैसे आर्य जाति थी ऐसे और भी नर जाति थी तो उन्होंने कही हे नर वाह ये कोई आदमी है कि और कुछ नर वाह इससे वानर जाति की परंपरा चली केसरी वान की पत्नी अंजनी वो शिवजी की उपासक थी केसरी वानर भी उपासक थे वानर माना बंदर नहीं वानर वानर जाति वो वानर जाति में हनुमान जी का प्रागट्य हुआ हनुमान नाम भी ऐसे ही पड़ा कि एक महीने के थे सूर्य का तेज अंश अंजनी के कुक से प्रगटा उसको ग्यारह रुद्र रु, भगवान रुद्र का ग्यारवा अवतार भी मानते हनुमान जी को वो एक महीने के बालक ने उड़ान भरी सूरज को समझा कुछ फल है इतने में सूरज को राहु केतु ग्रस्त ने आए सूरज को छोड़कर उनको पकड़ा दबाया तो वे भागे जान छोड़ा इंद्र के पास कि ऐसा कौन सा बालक धरती पे आया कि उड़ान भरता और राहु केतु जैसे को दे मारता तो इंद्र को पायमान हुए और उन्होंने वज्र छोड़ा उस बालक पर तो हनु टूट गई उससे उस बालक का नाम हनुमंत पड़ा जयराम जी की पवन देवता को पायमान हुए बालक को अपने बालक को वज्र से प्रहार करने वाले देवताओं के प्रति वायु देवता नाराज हो गए बालक को गुफा में लाकर रखा और वायु देवना बहना ऑक्सीजन देना बंद कर दिया सबके प्राण कंठ में आ गए देवता लोग तो बापुकारते हुए इंद्र तो बापकारते हुए ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने अपना संकल्प सामर्थ्य से बालक को जीवन दान दे दिया वायु देवता प्रसन्न हुए मंद मंद हवा बहाने लगे इंद्र देवता ने वरदान दिया कि अब मेरा वज्र इन पर कभी काम नहीं करेगा देवताओं से सदा निर्भीक रहेंगे देवता इनके कार्य में कभी अड़चन नहीं डालेंगे सहयोग करेंगे अड़चन नहीं डालेंगे वरुण देव ने कहा कि मेरे ऊपर से कभी भी कितना भी यात्रा करेंगे तो जल इनको डुबोएगा नहीं सहयोग करेगा अग्नि देवता ने कहा कि मैं इनको कभी नहीं जलाऊंगा शिक्षक दूंगा और वही बात लंका जलाने में पूछ पे इतनी सारी अग्नि लगा दी फिर भी हनुमान जी का बाल बांका नहीं हुआ और अग्नि लगाने वालों को पता चल गया कि हनुमान जी को छेड़ने से क्या होता है तो सब देवताओं ने अपनी अपनी सामर्थ्यता का कुछ अंश प्रदान कर दिया सूर्य देव ने अपना तेज का शतान उस बालक को अर्पण कर दिया अब एक तो हनुमान और अवानर जाति दूसरा बालक और तीसरा इतना सामर्थ्य ओ तो फिर वरदान लेके बड़े अनूठे होने लगे ऋषियों के आश्रम में भाग जाते खेलते खेलते पेड़ पे चढ़ जाते ऋषियों के आसन उठाकर पेड़ पे टांग देते किसी का करमंडलू पेड़ पे टांग देते सन्यासी महाराज का झोला झंडा पेड़ पे टांग देते साधु सन्यासी बोले ये बालक एक तो पहले ही मानर जाती और दूसरा पहले से सामर्थ्य लेके आया फिर सबने वरदान देकर इतना सामर्थ्य भर दिया ये को हैरान कर रहे हो तुम तो कोई ऐसे पहुंचे हुए संत ने श्राप दे दिया कि अभी बालक हो अभी इतना सामर्थ्य है तो तुम सामर्थ्य का खेल खेल में दुरुपयोग करते हो जाओ तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हें विस्मृत हो जाए समय आएगा तुम्हारे सामर्थ्य की कोई तुम्हें स्मृति कराएगा तब वो सामर्थ्य आएगा तो लंका जाने के लिए समुद्र कूदने के समय सामर्थ्य की स्मृति कराई और हनुमान जी में सामर्थ्य आ गया हनुमान जी में एक और विशेषता थी भगवान सूर्य से विद्या सीखे अब आज का विज्ञान के अनुसार देखें तो सूर्य में से तो कई अग्नि की ज्वालाएं निकलती उनसे विद्या सीखना संभव ही नहीं है भौतिक दृष्टि से देखा जाए सूर्य को तो तो सूर्य के तीन स्वरूप हैं जैसे गंगा के तीन स्वरूप हैं पानी के रूप में जो गंगा बहती है वो देव को जन्म नहीं दे सकती देवव्रत को भीष्म पितामह को जन्म दिया वो गंगा का स्वरूप आदि भौतिक नहीं था आदि देविक स्वरूप था ये सूर्य का दिखता है स्वरूप आदि भौतिक है दूसरा स्वरूप आदि देविक है तीसरा स्वरूप आध्यात्मिक है मेरा बॉडी आपको दिख रहा है आदि भौतिक है इसमें सूक्ष्म शरीर जो आदि देवी गुणों से संपन्न है वो आदि देविक है और इन दोनों को सत्ता देने वाला चैतन्य आत्मा वो मेरा आध्यात्मिक स्वरूप है ऐसे ही गंगा जी का सूर्य जी का और दूसरी नदियों का और पर्वों का तीर्थों का होता है तो भगवान सूर्य से विद्या सीखने गए सूर्य का रथ तो सतत चलता है तो हनुमान पवन पुत्र भी कहे जाते हैं तो सूर्य के रथ के आगे आगे और पीठ देकर नहीं आगे आगे विद सूर्य बोलते जाएं और ये सुनते जाएं, आगे आगे चलते जाए सूर्य के आगे आगे उल्टे पैर चलते और सूर्य नारायण से विद्या प्राप्त कर ली विद्या के बदले में गुरु को दक्षिणा देना चाहिए सूर्य नारायण को दक्षिणा देने के लिए हनुमान जी ने प्रार्थना किया सूर्य नारायण ने कहा कि किसकंधा में सुग्रीव रहता है उसको तुम मदद करना दक्षिणा के रूप में वो मेरा भक्त है मानस पुत्र है तब से वो हनुमान किसकंधा में रहने लगे राम और लक्ष्मण सीता की खोज में किसक पहुंचे तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सुग्रीव ने भेजा उनको और ब्राह्मण का रूप लेकर हनुमान जी ने उनसे वार्तालाप किया और हनुमान जी पहचान गए कि भगवान आदि नारायण का स्वरूप राम जी है हनुमान जी सदा सदा के लिए उनके सेवक हो गए नक्तु सह नौ नक् सह वीर कर्वा वही तेजस्वीतमस्तृषा वही शान्ती, शान्ती। ओ शाति शांति हरि बाप जी हमको ये अनुभव होता होता है बाप जी जरा ईमानदार संत थे मेरे को बोला वो मेरे को बड़ा संत मानते और जानतो मैं कुछ ऐसा जानता नहीं और मेरे से सवाल पूछते मेरे भगत मैं बोलता हूँ तुम करे भगवान दया करेगा तो देखो तुम अहमदाबाद जा रहे हो बड़ोदा से तो बीच में आनंद आता है और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विभाग में जाने माने डॉक्टर है आनंद में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 जान लिया सुगंध है ऐसी है पहले मान लो ऐसी सुगंध है वो अलग बात है तो वापस तो सबके हृदय में भगवान होते मैं क्या हाँ तो वापस साधु संध के हृदय में भगवान हूं तो ठीक है लेकिन सबके हृदय में क्या हाँ सबके हृदय तो बापू वो मरीज होता मरीज के हृदय में भी भगवान उतने के उतने होते मैं क्या हाँ क्यों कोई संदेह है क्या तो वो डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे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 मरता है और कुछ चला जाता है ये तो विज्ञानी मानते लेकिन वो चला जाता है कैसा है वो नहीं मान सकते वो नहीं देख सकते कई बार जो मरने के श्वास अंतिम श्वास गिनते थे ऐसे लोगों को काज की पेटी में पैक कर दिया एयर टाइट अब मरना ही है इसको तो 10 पांच मिनट में चलो प्रयोगशाला में इसका प्रयोग करते करते भले मर जाए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 मिली हुई योग्यता का सत उपयोग करो आपके पास वाणी है अब आप कटु बोले या मधुर बोले आप स्वतंत्र हैं तो मधुर ही बोलिए yes. आपके पास पैसा है बुराई में लगाए कि अच्छाई में लगाए आप स्वतंत्र हैं अच्छाई में लगाइए आपके पास वक्त है पर निंदा पर चुगली अथवा विषय विकारों में लगाए कि परमात्मा में लगाए ध्यान में लगाए सेवा में लगाए इसमें आप स्वतंत्र हैं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 दोनों भाई बहन थे कृपी बिहा गई